अविद्या के संबंध में भोग दर्शन के सूत्र के आधार पर चार प्रकार की अविद्या बतलाई गई चलिए क्या थी अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना अविद्या है स्पष्ट हो गई चलिए आगे चलते हैं दूसरी बात है अशुचि को शुचि समझना अविद्या है शुचि का अर्थ है शुद्ध अशुद्ध का अर्थ है अशुद्ध अलगाने से अर्थ उलट जाएगा वस्तु को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है यह दूसरा पहला उदाहरण वही है शरीर वहीं से शुरू करेंगे अशुद्ध है अशुद्ध है फिर मैं मुंह पे पट्टी बांधते आपको नहीं पता नहीं पता <laughs> तो नहीं पति क्यों बांधते है ना डॉक्टर साहब वो डॉक्टर मुकेश भाई जाता रहता हूं तो कई बार ऑपरेशन देखा मैंने तो मैं जब गया तो मुझे भी कहा तुम भी पट्टी लगाओ तो मैंने भी लगाई फिर मैंने उनसे पूछा ये डॉक्टर लोग ये पट्टी क्यों लगाते हैं दो तीन चार पांच छह सात आठ लोग होते हैं वहाँ कुछ सहायक होते हैं कुछ डॉक्टर होते हैं तो ये सबके सब लोग मुंह पे पट्टी क्यों बांधते हैं ऊषा उनसे उन्होंने बताया इस मरीज की जान बचाने के लिए मैंने कहा इसको क्या खतरा है खतरा है कि इसकी जान खतरे में आप इसकी जान बचाने के लिए मुंह पे पट्टी बांधते बोले हमारे शरीर से मुंह से नाक से जो हवा निकलती है इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं और हमने इसका पेट काट रखा है और हमारे अगर कीटाणु इसके पेट में घुस गए तो इसको मरने का खतरा है ये मर सकता है समझते ना कि उसके कारण हमको नुकसान होगा ऐसा नहीं है <laughs> रोगी से डॉक्टर को खतरा नहीं है डॉक्टर से रोगी को खतरा है इसलिए डॉक्टर मुंह पे पट्टी बांधता है कि मेरे शरीर की अशुद्ध कीटाणु इस रोगी को ना मार दे इसलिए वहां जाते हैं सबको पट्टी बांधनी पड़ती है चाहे कोई भी हो ऐसे हाँ वो कपड़े के अंदर रहता है कपड़ा उसको रोक लेता है अगर मुंह खुला हुआ तो यहाँ से दूर तक जाएगा और सामने रोगी उसका पेट काट रखा उसके, उसके पेट में उसको बीमार कर दे और मर डाले रोगी हो है। बिल्कुल और फिर पेट खुला हुआ है तो फट से घुसेगा ना तुरंत घुसेगा वहां से तो जाने का तुरंत रास्ता खुला एकदम तो रोगी मर जाएगा इसलिए उसको बचाने के लिए वो लोग पट्टी बांधते फिरते हैं चोट लग गई पट्टी वट्टी बांधेंगे रोगी के में उससे डॉक्टर को खतरा है इस केस में अब ये उल्टा केस यहाँ रोगी के कीटाणुओं से डॉक्टर को खतरा है उसने हाथ से पट्टी वट्टी बांधी उसके हाथ में कीटाणु आ गए तो अब उसको खतरा है कभी उसने मुंह नाक में हाथ लगा दिया तो वो कीटाणु डॉक्टर को लग जाएंगे इसलिए डॉक्टर क्या करेंगे ड्रेसिंग करके फिर साबुन से हाथ धोएंगे तो उनकी भी सुरक्षा रहे और दूसरे रोगी की भी सुरक्षा रहे इसके कीटाणु दूसरे को संक्रमित न हो दस्ताने तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं वो फिर उसके पेट में चले जाएंगे, इसलिए दस्ताने पहनते हैं स्वर पे वो टोपी लगाते हैं यहाँ भी कपड़ा लगाते हैं पूरा अलग कोट होता है उसका ऑपरेशन का पूरे कपड़े अलग होते हैं जूते चप्पल भी वहाँ के अलग होते हैं सब कुछ अलग होता है पूरे ऑपरेशन थिएटर को पहले शुद्ध करते हैं वहाँ के स्ट्रलाइज करते हैं पूरे शुद्ध करते हैं हॉस्पिटल औस, के उस ऑपरेशन थिएटर को तब जाके ऑपरेशन होता है ऐसे थोड़ी होता है तो इससे पता चलता है कि शरीर कितना अशुद्ध है रोज उन करते हैं मंजन करते हैं ब्रश करते हैं और स्नान करते हैं टॉयलेट जाते हैं रोज शुद्धि करते हैं शरीर की और गर्मी के दिनों में धूप में निकल जाओ देखो 15 मिनट में पसीना ही पसीना और सब नहाया धोया सब बेकार हो जाता है तो इससे पता चलता है कि शरीर में अंदर कितना कूड़ा कचरा है और वो जीवन भर निकल नया पैदा होता है रोज हम अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं बढ़िया बढ़िया उसका मल बन जाता है रोज ही उसमें नया नया मल पैदा होता रहता है तो इस प्रकार से पता चलता है कि शरीर कितना अशुद्ध है ये तो समझ में आएगा कि शरीर अशुद्ध है लेकिन लोग अच्छी तरह से नहा धोके बढ़िया कपड़े पहन के प्रेस किए हुए धुले हुए और थोड़ा परफ्यूम मार के बाजार में निकलते हैं तब कोई समझ में आता है दिखता है कि अशुद्ध ये नहीं दिखता ना आजकल वो टीवी में एड दिखाते हैं ना वो स्प्रे मारते हैं खूब मारते हैं स्प्रे और जब वो बाजार में से निकलते हैं तो सब आ, उसके पीछे पागल हो जाते हैं <laughs> पीछे पागल हो जाते हैं ये वो क्या खुशबू आई वाह मजा आ गया भाई <laughs> अब इन विचारों को इतनी बुद्धि नहीं है कि ये ये जो खुशबू आ रही है स्प्रे में से आ रही है ये जो स्प्रे मारी थी खुशबू तो उसकी उस शरीर की थोड़ी है शरीर की खुशबू नहीं है अब वो पागल हो जाते हैं शरीर के पीछे कितनी अविद्या है बिल्कुल साफ साफ आंख से देखकर फिर भी पागल हो रहे कितनी भयंकर अविद्या है अच्छा चलो पीछे से किसी ने छुप के स्प्रे मारा हो और पता ना चले भाई ये कैसे इतना खुशबू वाला आदमी कैसे आ गया तब तो चलो कोई उसके पीछे दीवाना हो तो कोई सोचने की बात भी है जब सामने दिखा रहे हैं कि ये स्प्रे मार रहा है और फिर इसकी खुशबू आ रही है तो तो खुशबू स्प्रे की हुई ना आदमी की थोड़ी हुई फिर भी लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं आश्चर्य की बात कितनी भयंकर विद्या है। तो इस तरह से यदि हम विचार करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि शरीर अशुद्ध है और इसकी लगातार शुद्धि चलती रहती है चौबीस घंटे आप सांस लेते रहते हैं शरीर का कचरा ये सारी बाहर निकालती रहती है वायु 24 घंटे आप पाँच मिनट सांस लेना बंद कर दो तो देखो शांतिवाट हो जाए <laughs> पाँच मिनट में <laughs> इतनी अशुद्धि हो जाती है शरीर में कि व्यक्ति जी नहीं सकता उसको ताजी हवा शुद्ध वायु चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है वो अंदर की अशुद्धि वायु से बाहर निकालता रहता है भर तो इसलिए गाड़ी चलती रहती है कि शरीर की शुद्धि लगातार हो रही है ऑक्सीजन से सांस लेना बंद और वही मृत्यु और मृत्यु के बाद तो फिर देखो 24 घंटे में कितनी भयंकर दुर्गंध आती है शरीर से है 80 साल तक आदमी जी रहा है और ऐसी दुर्गंध नहीं आई शुद्धि होती रहती है और मृत्यु के बाद वो शुद्धि होनी बंद हो गई अब वो कचरा बाहर निकल नहीं रहा और वो बढ़ता जाता है सड़ता जाता है सड़ता जाता है और बस एक ही दिन में इतनी भयंकर दुर्गंध आती है व्यक्ति उसको कहता है जल्दी निकालो बाहर निकालो घर से इसको शमशान घाट में पहुंचाओ और वहां अग्नि में जला के आओ इसको अब यह भयंकर रोग पैदा करेगा तो असली शरीर का स्वरूप तो तब सामने आता है जब मृत्यु हो जाती है तब असली शरीर होता है बाकी तो वो आज शरीर और उसमें सब सांस चलती रहती है शुद्धि होती रहती है क्या करे तो सब समझ में आए पता चले कि शरीर अशुद्ध है अब इतना कोई अविद्या बढ़ाने वाले कार्यक्रम है आप देख लो टेलीविजन में सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो अविद्या को बढ़ाने वाले हैं ऐसे ऐसे चमकाएंगे अंदर क्रीम और साबुन और शैम्पू बस वो सब लिपापोती चलती रहती है सारे दिन कि देखो धूप में गए और त्वचा ऐसी हो गई और इसको ठीक करो इसमें काले दाग धब्बे आ गए इसमें फलाना शैम्पू लगाओ इसमें फलाना क्रीम लगाओ इसमें फलानी चीज लगाओ सबसे ज्यादा एड इन चीजों की आती है आजकल ये सौंदर्य प्रसाद और ये व्यक्ति को खामखां अविद्या बढ़ा रहे हैं उनके दिमाग में बिठा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है सब की सब अविद्या है इससे हमको बचना है इस अविद्या के कारण ही शरीर में राग उत्पन्न होता है जैसे पहले दिन बताया था कि अविद्या से राग और द्वेष ऐसे जब शरीर को शुद्ध मान लेंगे तो राग हो जाएगा हमको सोचना है तो जब अविद्या को हटाएंगे और ये मानेंगे कि शरीर अशुद्ध है ऐसा दृष्टि से देखेंगे चारों तरफ हमको कचरा पेटी दिखाई देगी ये कचरा पेटी रोज कचरा निकलता है इसमें से तो ऐसे कचरा पेटी के रूप में यदि देखेंगे तो इसमें राग खत्म हो जाएगा आसक्ति खत्म हो जाएगी विद्या आ जाएगी तत्व ज्ञान आएगा उससे वैराग्य हो जाएगा और हम किसी भी शरीर में आसक्त नहीं होंगे चाहे पुरुष का शरीर एक जैसा है। सब में से कूड़ा कचरा निकलता है। तो यह एक उदाहरण हो गया शरीर का शरीर अशुद्ध है इसको शुद्ध मानना अविद्या है इसका उत्तर यह है कि शरीर अशुद्ध है परंतु ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार कार्यों की सिद्धि कराने वाला है इसलिए पूरी तरह बेकार नहीं है कुछ काम का भी है <laughs> कुछ काम का भी है पूरी तरह बेकार नहीं है पूरी तरह बेकार होता तो हम कचरा मिट्टी में डाल आते इसको पर यह हमारा कार्य भी सिद्ध करता है इसी शरीर से हम पढ़ाई लिखाई करते हैं इसी शरीर से हम समाज सेवा करते हैं इसी शरीर से हम मोक्ष प्राप्ति करते हैं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये साधन भी है इसलिए इसको ठीक ठाक रखना है। इसको स्वस्थ भी रखना है बलवान भी बनाना है पर इतना होते हुए भी इसको अशुद्ध जरूर मानना <laughs> अशुद्ध मानते हुए इसको इस्तेमाल करना शुद्ध मानते हुए नहीं इससे लाभ भी उठाना है आप कहो जी शरीर तो अशुद्ध है क्या खिलाएंगे इसको क्या खिलाना छोड़ो ना बेकार व्यायाम भी क्या करना ये मर तो वैसे ही जाएगा कल मर जाए परसों मर जाए कोई भरोसा तो है नहीं शरीर तो नाशवान है क्या खाम खा दंड बैठे लगा रहे तो गुरुजी ने जब 30 साल पहले हमको ये बात सिखाई 30 बत्तीस साल पहले तो हमारे मन में भी ये शंका उठी कि गुरुजी कह रहे हैं शरीर नाशवान है कल तो मर जाएगा फिर खाम खा दंड बैठे क्यों लगाए इसको तगड़ा क्यों बनाए कल तो मर ही जाएंगे फिर इतनी मेहनत करने का लाभ क्या तो गुरु ने समझाया कि इसका लाभ ये है कि अगर दुर्घटना हो गई तो मारे गए और यदि दुर्घटना नहीं हुई तो तब तो जिएंगे ना और जब तक जिएंगे तो अच्छी तरह से जिएंगे स्वस्थ होकर जिएंगे बलवान होकर जिएंगे अपना भी काम करेंगे दूसरा भी करेंगे देश का भी करेंगे तो इसको शरीर को बलवान बनाएंगे तभी तो काम कर पाएंगे अगर ये दुर्बल रोगी कमजोर होगा तो हम सेवा कैसे कर पाएंगे पढ़ाई कैसे करेंगे समाज सेवा कैसे करेंगे ध्यान कैसे करेंगे तो ये सारे काम करने हैं इसलिए शरीर को अच्छा भी बनाना है स्वस्थ भी बनाना है बलवान भी बनाना है ये सब बनाते हुए भी इसको अनित्य भी मानना है और अशुद्ध भी मानना है इतना मानते हुए इसका लाभ लेना है ऐसे सिखाया तो हमारी समझ में ऐसे ही देखते हैं सारी दुनिया को जब बाजार में जाते हैं ना तो हमको ऐसे लगता है चारों तरफ कचरा बेटी चल रही है <laughs> हमको ऐसे लगता है बाजार में ये सब चारों तरफ कचरा बेटी चल रही है लेकिन व्यवहार भी करना पड़ता है व्यवहार भी करते हैं पर वो अंदर से जो दृष्टि है हमारी वो ऐसी रहती है सब कचरा बैठी है इसलिए राग नहीं होता किसी में भी नहीं होता ना स्त्री में ना पुरुष में किसी में नहीं होता हमको लगता है ये सब कचरा बैठी शरीर अलग है आत्मा अलग है और ये दोनों ही दुखदायक हैं शरीर भी और आत्मा भी असली सुख देने वाला तो ईश्वर है इसलिए हम ईश्वर का चिंतन करते हैं ईश्वर में आकर्षित होते हैं न जीवात्माओं में और न शरीर में शरीर तो उदाहरण प्रकृति का प्रकृति और प्राकृतिक साधन जितने भी हैं इन चीजों में हम आकर्षित नहीं होते क्योंकि ये सब चीजें अनित्य दुखदाई, अशुद्ध इस तरह से है ये आत्मा तो शुद्ध है कम से कम शरीर अशुद्ध है चलो मान लिया आत्मा तो शुद्ध है राग रुचि क्यों नहीं रखते हमने कहा किस आत्मा में राग रुचि रखे जिसको पकड़ो वही गाली देता है जिसके पास जाओ वही अन्याय करता है, जिसके पास जाओ वही अविद्वान अविद्या से भरा पड़ा है उसके पास क्या करेंगे उल्टा और हमारी समस्या बढ़ा देगा अविद्वानों के साथ रहेंगे अविद्या वालों के साथ रहेंगे तो वो हमें सुख देंगे या दुख देंगे दुख देंगे ना तो साथमा है शरीरधारी उसकी अविद्या खत्म हो गई क्या नहीं हुई ना अभी तो है ना तो जब उसमें अविद्या है तो उससे राग रखेंगे तो वो दुखी देगा सुख क्या देगा इसलिए आत्माओं में भी राग नहीं रखना किसी भी आत्मा में राग नहीं रखना हाँ व्यवहार के लिए यथा योग्य लाभ लेना और देना वो जरूरी है क्योंकि हम जीवित हैं वो भी जीवित है हम भी कुछ काम करते हैं वो भी कुछ करना चाहता है कुछ उसको हमसे लाभ है कुछ हमको उससे लाभ है ऐसे एक दूसरे का लाभ करते करते हम मोक्ष तक पहुंचेंगे जब तक मोक्ष तक नहीं पहुंचते तक हमको व्यवहार करना पड़ेगा एक दूसरे से लाभ लेना और देना दोनों काम करने पड़ेंगे तो वैसे ही मान के व्यवहार करो जैसा है जो सत्य है वही मान के चलो शरीर अशुद्ध है आत्मा अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान है ग्रस्त है अगर उसमें राग रखेंगे तो वो फिर तंग करेगा परेशान करेगा इसलिए बस दूर दूर से व्यवहार कर लो अपना व्यवहार करते रहो सहयोग ले भी, भी ज्यादा मोह माया नहीं रखने फिर चाहे वो जड़ संपत्ति चाहे मनुष्य हो चाहे कुत्ता कदा लोग तो अपने कुत्ते से भी बहुत है, उसने वो विदेशी कुत्ते आते हैं ना छोटे छोड़ छोटे वो हच वाले कुत्ते हच कंपनी वाले आती हैं जो छोटे छोड़ छोटे कुत्ते उसको बोलते हैं पग इसकी जाति का नाम है पग घर में पाल लेते हैं अब उनको रोज उनसे वो तो मनोरंजन वाले कुत्ते हैं घर की रक्षा थोड़ी करते हैं उल्टा सेठों को उनकी रक्षा करनी पड़ती है <laughs> उन कुत्तों की वो कुत्ते घर की रक्षा नहीं करते सेठ उनकी रक्षा करते हैं तब वो जी सकते हैं नहीं तो उनको बाहर निकलते ही दूसरे कुत्ते फाड़ के खा जाएंगे तो उनको सेठों को अपने कुत्तों में राग हो जाता है अब वो एक साइड दिल्ली में रहता है और उस कुत्ते को पालता है उससे राग हो जाता है फिर वो यहाँ से काम से जाता है बेंगलोर और बैंगलोर जाके फोन वहां से फोन करता है मेरे कुत्ते वो खाना खिलाया नहीं खिलाया घर <laughs> में फॉर्ड करता है मेरे कुत्ते वो खाना तो खिलाया कि नहीं खिलाया खिला कभी ऐसा ना वो भूखा मर जाए उसको अच्छी तरह से खिलाना इतना राग हो जाता है। वहां बेंगलोर से भी जाके फोन करते तो ना तो पशु पक्षियों में राग करना न मनुष्यों में राग करना न जड़ शरीर में न जड़ संपत्ति में किसी में भी राग नहीं होना चाहिए राग का कारण अविद्या है और अविद्या क्या है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, सुखदायक हैं, इनसे हमें बहुत सुख मिलेगा और ये शुद्ध हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार से सोचना समझना ये सब अविद्या है इसके कारण राग होता है और जब हम सही सही रूप में समझेंगे कि ये सब चीजें अनित्य है अशुद्ध है वैसे तीसरा भाग भी आने वाला है दुख वाला वो बाद में आएगा तो यहां तक अशुद्ध तक सीमित रखते हैं हम दूसरे भाग में अशुद्ध वस्तुओं को यदि हम शुद्ध मानते हैं तो वो सारी की सारी अविद्या है फिर राग उत्पन्न हो तो राग नहीं करना अशुद्ध को अशुद्ध ही मानना है शुद्ध को शुद्ध मानना आत्मा की दृष्टि से आत्मा शुद्ध है ये ठीक बात आत्मा जो चेतन स्वरूप है आत्मा निराकार चेतन आत्मा उस अपने शुद्ध स्वरूप से वो ठीक है वो शुद्ध है पर उस शुद्ध आत्मा से हम सीधा सीधा कुछ लेन देन कर नहीं सकते जैसे कोई चीज माइनस होती है क्या कोई चीज प्लस होती है क्या तो आत्मा से कुछ ले नहीं सकते कुछ दे नहीं सकते तो उसमें भी कोई आकर्षण क्या रख, कोई कारण नहीं बचा उसमें क्यों राग रखें? आत्मा से कुछ ले नहीं सकते आत्मा को कुछ दे नहीं सकते उसमें भी कोई राग का कारण नहीं बचा तो ये हो गई अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध समझने की बात यह है अविद्या ऐसे ही खान पान की कई चीजें मांस अंडा शराब गुटखा मसाला पान तंबाकू या और नशीली चीजें शराब आदि और ये करते हैं अब ये सारी अशुद्ध वस्तुएं हैं इनको यदि शुद्ध मानेंगे तो ये कई लोग अविद्या में सब खा रहे हैं पार्टियों में नाच रहे हैं वो शराब के बिना कोई पार्टी होती नहीं आजकल क्यों जी बंबई में होटलों में बिना शराब के चलती है कोई पार्टी कोई कंपनी की पार्टी हो कोई क्लब की पार्टी हो बिना शराब के चलती ही नहीं शादी की पार्टियों में भी शराब चलती है तो वो कहते हैं साहब शराब तो सिंबल स्टेटस है स्टेटस सिंबल आई तो इसके बिना तो लोग भिखारी मूर्ख अनपढ़ डूसी पुराने ख्याल समझते और शराब पीने वाले को बुद्धिमान और एडवांस और एजुकेटेड पढ़ा लिखा समझते ये ये लोगों ने उल्टी उल्टी परिभाषा बना ली तो ये सारी अशुद्ध वस्तुएं हैं इनको लोगों ने शुद्ध मान लिया अच्छा मान लिया और प्रगति का सूचक मान लिया ये सब अविद्या, है इससे प्रगति नहीं होती इससे तो उल्टा नुकसान होता है शराब बंद रहा कल बाहर शराब बंद हो जाएगी तो अकल तो बाहर चली जाएगी फिर शराब पीने के बाद तो होश रहता नहीं कि हम किस बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं फिर तो इस तरह से ये खान पान की चीजें हैं अशुद्ध इनको शुद्ध मानना ये भी अविद्या है और फिर इसी तरह से कुछ कर्म की दृष्टि से अशुद्ध कर्म है जिनको शुद्ध मान लेना वो अविद्या है जैसे झूठ बोलना कर्म अशुद्ध कर्म है अशुद्ध कर्म है ठीक है ना सिद्धांत रूप में तो ठीक होता अशुद्ध कर्म है परंतु क्या लोग आजकल झूठ बोलने को अशुद्ध कर्म मानते हैं नहीं।, नहीं मानते भारत इन्हें चुने लोग मिलेंगे जो झूठ बोलने को बुरा मानते हो और झूठ ना बोलते हो कहने को तो बहुत लोग कह देंगे साहब झूठ बोलना ठीक नहीं झूठ बोलना अपराध है झूठ बोलना पाप है बचपन से सीख लेते हैं सबको सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है बचपन से सिखा देते हैं तो वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है शब्दों में लोगों ने रटा हुआ है कि झूठ बोलना गलत है झूठ बोलना अपराध है छल कपट करना बुरा करना बुरा काम है लड़ाई झगड़ा बुरा काम है राग द्वेष करना बुरा काम है छीना जकड़ी, लोगों का जिक्र तो बहुत है खुदा का जिक्र तो बहुत खुदा कुछ नहीं खौफ है खुदा कुछ नहीं भगवान भगवान की चर्चा तो बहुत करते हैं लोग पर भगवान का डर कुछ नहीं भगवान की चर्चा बहुत करते हैं प्रवचन लंबे लंबे खूब पुस्तकें लिखेंगे भगवान के बारे में ईश्वर ऐसा है ईश्वर ऐसा है ईश्वर वैसा है वो निराकार है वो सर्वशक्तिमान है करता है सबका पालन हार है न्याय का दंड देगा प्रवचन बहुत लंबे लंबे और आचरण में कुछ नहीं आचरण में उसको भगवान का डर कुछ नहीं है कि हम घोटाला करते हैं तो भगवान हमको दंड देगा सिर्फ बोलने तक सीमित है तो ये बहुत अच्छा लिखा उन्होंने का जिक्र तो बहुत है मगर खौफ है खुदा कुछ नहीं खुदा की भगवान की चर्चा तो बहुत है लेकिन उससे डरता कोई नहीं तो अच्छा लगा हमें बहुत बढ़िया लिखा उसने लेखक ने वो तो कहने का मतलब जो लोग आज झूठ छल कपट बुरे काम करते हैं वो कहने को तो वो भी कहते हैं हाँ साहब भ्रष्टाचार बुरी चीज है बोलो इस बुरी कपिल सिब्बल ने भी एक दिन कहा था साहब भ्रष्टाचार बुरी चीज है शुरू शुरू में पंद्रह अगस्त के आसपास तब तो उसने भी कहा और दो तीन लोग बैठे थे वहां पैनल में तीनों ने ये बात कही कोई अंबिका सोनी थी एक कपिल सिब्बल और एक और था व्यक्ति दो तीन इन्होंने कहा साहब हां भ्रष्टाचार तो बुरी चीज है हम भी इससे परेशान है तो फिर ठीक कौन करेगा जापान वाले आप ही तो सरकार में बैठे हैं और आप ही शिकायत करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत खराब चीज है इसको ठीक कौन करेगा तो कहने को सब कहते हैं कि भ्रष्टाचार बुरी चीज है पर छोड़ते तो नहीं फिर इसलिए वो शाब्दिक ज्ञान मात्र है क्यों अविद्या बैठी अंदर वो सिर्फ शब्दों से कहते हैं कि भ्रष्टाचार बुरी बात है झूठ बोलना बुरी बात है छीन झपट बुरी बात है अंदर तो अविद्या इसीलिए अच्छा वो कर रहा है। जो व्यक्ति जिस काम को सच में बुरा मान ले वास्तव में बुरा मान ले फिर वो उस काम को नहीं करेगा उस काम को अच्छा मानता है तो करेगा आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पहले महासंडे खाते थे तब वो अच्छा मानते थे बाद में समझ में आई कि नहीं नहीं महासंडे खाना तो बुरा है फिर छोड़ दिया अब जब बुरा समझने लग गए अब खाएंगे अब नहीं खाते उनको समझ में आने के बाद फिर व्यक्ति उस बुरे काम को नहीं करता और यदि वो कर रहा है तो समझ लो उसको समझ में नहीं आई वो बात उसको समझ में नहीं आई कि ये बुरा काम है इसलिए वो कर रहा है भले बुरा हो वो उसको अच्छा मान के ही करता है आप सिगरेट वाले से पूछो क्या सिगरेट पीना हानिकारक है क्या बोलेगा हाँ जी क्या आप जानते हैं सिगरेट हानिकारक है तो फिर पीनी चाहिए मान तो पीरें जिस दिन समझ में आ जाएगी खराब है तो उस दिन छोड़ देंगे तो यह सब अविद्या है इस अविद्या से हमको बचना है तो यह हो गया बुरे कर्मों को अच्छा कर्म मानना अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना यह अविद्या है शुद्ध वस्तुओं को अशुद्ध वस्तु समझना अविद्या है जैसे पालक मेथी और कुछ और सब्जियां टिंडा घिया करेला ये सारी अच्छी चीज़ें आजकल स्कूल के बच्चे को जाता रहता हूँ पूछता रहता हूँ बच्चों से <laughs> मेरे पास बहुत शिकायत आती है साहब टिंडे नहीं खाते तोरी नहीं खाते पेठा नहीं खाते करेला नहीं खाते शलगम नहीं खाते गाजर नहीं खाते फिर क्या खाते चाऊमीन चाऊमीन खाते विदेशी भोजन है कोई चाऊमीन और कोई वो। क्या पिज़्ज़ा इटालियन पिज़्ज़ा हाँ ये खाते हैं विदेशी खाना खाएंगे विदेशी कपड़े पहनेंगे विदेशी ढंग से बात करेंगे अंग्रेजी में बात करेंगे क्यों भाई तुम्हारा जन्म इंग्लैंड में हुआ था अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ था क्या या भारत में हुआ बोलिए तो इन बच्चों का जन्म भारत में हुआ और जिनसे बात करते हैं उनका जन्म भी भारत में हुआ जब दोनों भारतीय तो फिर विदेशी भाषा तो में क्यों बोलते हैं भाई अपनी भाषा में बोलो ठीक बात थोड़ी बहुत रट लेते हैं अंग्रेजी खामखा यह दिखाने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं। हाँ कॉन्वेंट में पढ़ते हैं हम बहुत समझदार हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, जो अंग्रेजी बोलता है वो बुद्धिमान है और जो अंग्रेजी नहीं बोलता वो अनपढ़ है और वो मूर्ख है वो खाली ऐसी एक भ्रांति फैलाने के लिए इस तरह से वो बोलते हैं और वो सारा नकली विदेशी ढंग से वो सारा खाना पीना जीना है तो ये अच्छी चीजें हैं खाने पीने की इनको स्वास्थ्य के लिए खाना पीना चाहिए ये जो दाल रोटी सब्जी वगैरह ये नहीं कड़ी खिचड़ी नहीं खाना पसंद करें और वो पिज्ज़ा जरूर खाएंगे चाइनीज वो खाएंगे चाउमीन खाएंगे और क्या क्या खाएँगे अगर और क्या क्या एक तो बोला जी हॉट डॉग मैंने कहा ये हॉट डॉग क्या होता है ये तो कुत्ते का नाम लेता है हॉट डॉग गर्म कुत्ता ये मांसाहारी होता है शाकाहारी होता है बोला नहीं नहीं शाकाहारी होता है मैंने कहा क्या होता है बोला ऐसे कुछ वो होता है ऐसे बंद होता है ना बन हाँ बन जैसा होता है मैदे का ही होता है तो मैंने कहा जब शाकाहारी भोजन है तो फिर कुत्ते वाला नाम क्यों रखा भाई वो तो शाकाहारी नाम रखते अच्छा नाम रखते <laughs> उसको हॉट डॉग बोलते कर तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं वो तो ये सब पेट खराब करने वाली ये जितनी चाउमीन और इटालियन पिज्ज़ा और ये सारी मैदे की बनी जितनी आइटम हैं ये सब पेट खराब करती है हानिकारक है पर लोग इनको आजकल के बच्चे तो खासतौर से इसको हानिकारक बिल्कुल नहीं समझते और एक और समस्या है मैगी मैगी वो भी मैदे की आती है मैदे की बनती है बस वो दो मिनट में फटाफट भड़ तैयार हो जाती है तो माँ गई ऑफिस में और बच्चा घर में भूखा है तो क्या करेगा बाजार से मैगी का पैकेट लाएगा दो पांच मिनट में तैयार और अपना खाओ माँ भी खुश बच्चा बारे भी खुश उसका तो माल बिगड़ा है सारे खुश <laughs> जबकि वो अच्छी चीज़ नहीं है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो ऐसी अशुद्ध वस्तुओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ों को बुद्धिनाशक चीज़ों को शराब मांस आदि और ये गुट मसाला तंबाकू अफीम आदि इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए अच्छी चीज़ को लोग खराब समझते हैं और ख़राब को अच्छा समझते हैं दोनों तरफ विद्या ऐसे ही कर्म की दृष्टि से सच बोलना अच्छा काम है लोग इसको अच्छा नहीं मानते वो सच बोलने वाले को मूर्ख समझते हैं और उसको ऐसे बेवकूफ जैसा समझते हैं ये तो पुराने ख्याल का आदमी सच बोलता है अरे ये सच बोलता है <laughs> जैसे कोई डकैती कर लिया उसने अरे ये सच बोलता है <laughs> मतलब वो बिल्कुल समाज से बाहर <laughs> बेकार आदमी वो समाज में रहने लायक ही नहीं उसको ऐसे देखते हैं जो सच बोलता है अच्छे भारतीय ढंग से कपड़े पहने तो उसको ऐसे देखेंगे जैसे कोई चिड़ियाघर में से छूट कर आया हो ऐसे देखते हैं आलोक जी बता रहे थे <laughs> कि मैं वहां बैंक में जाता हूँ तो वहां सारे लोग यू देखते हैं जैसे वो चिड़ियाघर से आया हो अरे भाई मैं भी आदमी हूं तुम्हारी तरह ही तो हूँ फिर तुम मुझे ऐसा क्यों देखते हो इनको देखते हैं, हमको देखते हैं सबको देखते हैं ऐसे ही देखते हैं हम जैसे लोगों को सब लोग ऐसे ही देखते हैं मैं कॉलेज में जाता हूं तो मुझे वहां ऐसे ही देखते हैं। कि जैसे <laughs> ये ये आ, कॉलेज में क्यों आया इसका यहाँ क्या, क्या काम ये लाल बाबा कॉलेज में क्यों क्यों आया यहाँ क्या करेगा कॉलेज में इसका क्या काम लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई चिड़िया घर से आया हो तो ये सब अविद्या है अच्छे को बुरा समझना बुरे को अच्छा समझना, अविद्या को दूर करना अच्छे को अच्छा समझो बुरे को बुरा अच्छे कर्म को अच्छा सम, कर्म समझना चाहिए और बुरे कर्म को बुरा अच्छेड़ा पार होगा तब हमारा अगला जन्म अच्छा होगा ये जन्म भी अच्छा होगा भविष्य भी अच्छा होगा भगवान हमको अच्छा सुख देगा और धीरे धीरे मोक्ष भी मिल जाएगा इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए तीसरी अविद्या का क्षेत्र है दुख को सुख समझना बोलिए और उलट करके सुख को दुख समझना, को दुख समझना। अविद्या है दुख।, तो, दुख को सुख समझना अविद्या है कोई सुख समझता है क्या मैंने कहा हां हां दो प्रकार का दुख होता है एक होता है शुद्ध दुख और दूसरा होता है सुख से मिश्रित दुख उसमें सुख दुख दोनों मिक्स है और एक केवल दुख ही दुख है उसमें सुख नहीं जैसे किसी ने सर में डंडा मार दिया चोट लग गई सर फूट गया खून निकलने लगा खूब दर्द होने लगा पाँव में चोट लग गई हाथ में चोट लग गई कहीं भी चोट लग गई तो आपको वहां दर्द होगा दुख होगा यह शुद्ध दुख है इसमें सुख कोई अंश नहीं ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे दुख को तो कोई सुख मानता ही नहीं इसको तो कोई भी सुख नहीं मानता ये तो है ही हम तो दूसरे वाले की कर रहे हैं जिसमें सुख दुख दोनों मिले जुले हैं और वहां व्यक्ति को सुख ही दिखता है दुख दिखता ही नहीं इसका नाम अविद्या है तो योग दर्शन में बताया पंद्रह सूत्र में दूसरा पाद सूत्र पंद्रह परिणाम दुख तापृत्ति विरोध दुख ये चार के दुखों से युक्त हैं ये संसार के सुख सुखि इंद्रियों के सुख हम लेते हैं उनमें चार चार प्रकार का दुख सम्मिलित है अब ये दुख से मिश्रित है सारा और लोगों को यहां दुख दिखता ही नहीं इसका नाम अविद्या है। और दुख दिखता नहीं और उसको वो शुद्ध सुख समझे बैठे 100 परसेंट शुद्ध ऐसा मानते हैं तो ये अविद्या है इसीलिए लोग इस भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं दिन बस पैसे ही कमाएंगे और कुछ सोचता ही नहीं पैसा कमाओ कहीं से भी करो कैसे भी करो कैसा व्यापार कर के इतना तंग आ गया दुखी हो गया वो मुझे कहने लगा गुरुजी कोई रास्ता बताओ मैं रात को सपने में भी धंधा बिजनेस करता रहता हूं <laughs> मुझे नींद भी नहीं आती <laughs> मैं तो थक गया इससे बोर हो गया यह मेरा बिजनेस छूटता ही नहीं सपने में भी धंधा चलता रहता मेरा तो मैंने कहा जो काम दिन में करोगे वही तो सपने में आएगा और क्या आएगा आप सारा दिन बिजनेस करते हैं तो उसके संस्कार बन जाते हैं और वो ढेरों संस्कार मन में जमा हो जाते हैं और वही संस्कार फिर रात को स्वप्न में आते हैं इसलिए आप सारा दिन बिजनेस करोगे तो वही संस्कार आपको स्वप्न में दिखाई देंगे तो वहां भी आप बिजनेस करोगे व्यापार करोगे तो क्या करें फिर मैंने कहा कुछ घंटे बिजनेस करो कुछ अपना ध्यान भी करो कुछ हवन करो करो कुछ समाज सेवा करो कुछ दो चार घंटे इस काम में भी तो लगाओ आठ घंटे धंधा व्यापार करो दो चार घंटे अपने दूसरे काम में लगाओ अच्छे काम में लगाओ तो फिर आपके दोनों तरह के संस्कार बनेंगे तो कभी व्यापार भी कर लेंगे बिजनेस सपने में कभी ध्यान भी कर लेंगे कभी हवन भी कर लेंगे अच्छे भी सपनाएंगे दूसरे भी सपनाएंगे दोनों तरह के आ जाएंगे तो थोड़ा तो संतुलन बना रहेगा तो लोगों को पैसा कमाने की इतनी चिंता पड़ी है कि बस वो सारा दिन दिन में भी और रात में भी पैसे के पीछे पड़े रहते हैं और वो बस सुख समझते हैं जबकि ये सारी अविद्या है क्या समझते हैं हम जितना पैसा अधिक कमा लेंगे उतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे ऐसा समझते हैं। मैं सुना चुका हूं सुनाता ही रहता हूं ये बिल्कुल गलत बात है जितना पैसा अधिक कमाएंगे उतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं तो उसको लिखा पैसे के बारे में अर्थानाम अर्जने दुखम जी बोलेंगे नाम अर्जने दुख अर्जिता रक्षणे ठीक है अर्थात अर्जने दुख अर्जिता रक्षण आ दुखम व्यये दुखम हाँ व्यय दुखम व्यये दुखम धिक अर्थान कष्ट संश्रेया बोलो कष्ट संश्रयान तो उसने कहा कि पैसा कमाओ तब कष्ट उठाओ अर्थान अर्जुन कमाने में दुख कम दुख होता पैसा कमाना बहुत कठिन पैसा कमाओ तो कष्ट उठाओ और कमा करके फिर उसको सुरक्षित रखो उसकी रक्षा करो उसमें दुख पैसे की रक्षा करना कोई मजाक थोड़ी है कमाना जितना कठिन है उसकी रक्षा करना उससे ज्यादा कठिन है <laughs> रखो तो चोरी का खतरा बैंक में रखो तो सरकार टैक्स लगा दे कहीं सेठ को उधार दो तो वापस नहीं आए किसी गरीब को दो तो वो खा जाए और मित्र दोस्तों को पता लगे जाए तो मांगने आ जाएंगे कुछ हमको दे <laughs> बताओ अश करना ही बहुत टेढ़ा काम तो अर्थानाम नाम अर्जने दुख पैसा कमाने में दुख अर्जिता नाम चो रक्षण और कमा लिया तो उसकी रक्षा करने में दुख आए दुखम जब पैसा आता है तो भी दुख और खर्चा हो जाए तो सुख होता है तब भी दुख होता है साहब देखो इस बार इतना खर्चा हो गया इतना पेट्रोल महंगा हो गया इतना टेलीफोन का बिल आ गया इतना बिजली का बिल आ गया इतना यह खर्चा हो गया इतना मेहमान आ गया इतना वो हो गया वो खर्चा करो तो भी दुख तो बताओ पैसे ने सुख कब दिया आवे तो दुख खर्चा हो तो दुख सुरक्षा करो तो दुख सुख कब दिया फिर भी लोग अविध्या में और उसके पैसे के पीछे भाग रहे जो दुख देने वाला है तो उसने कहा धिक अर्थान कष्ट संश्रयान ऐसे पैसों को तो धिक्कार है जो हमेशा दुखी दुख देते रहते हैं ऐसे पैसे नहीं चाहिए इसलिए वेद कहता थोड़ा, कमा थोड़ा, थोड़ा कमाओ सुखी रहो थोड़ा खाओ सुखी रहो थोड़ा कमाओ सुखी रहो और मस्त रहो प्रसन्न रहोज बने और फिर सर पे डंडे बजेंगे डंडे भी खाए वो तो नहीं पढ़ा वेद में <coughs> ये तो पढ़ लिया कि से हो रही ना। हम धन्यों के स्वामी बने इसका हम भूखे नहीं मरे हम दिनहीन गरीब नहीं हो भिखारी नहीं हो हरे के आगे हाथ नहीं फैलाएं इतना रुपया होना चाहिए कि आराम से जी ले बस जितना चाहिए उतना <coughs> योग दर्शन में अपरिग्रह के नाम से बोला अपरिग्रह मत करो जितनी आवश्यकता है उतना इकट्ठा करो उतना तो ज़रूरी है बिना पैसे के तो जीवन चलता नहीं घंट आप 24 घंटे देख लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा तो होएगा ही घर में बैठेंगे तो पंखा चलाएंगे बिजली चलाएंगे तो खर्चा होगा खाना खाएंगे तो खाने में भी खर्चा होगा बाजार जाएंगे ऑटो रिक्शा में बैठो उसमें खर्चा होगा टैक्सी में बैठो ट्रेन में बैठो बस में बैठो कहीं भी खर्चा होगा जहाँ भी हाथ पाऊँ रखोगे वहीं खर्चा होगा खर्चा तो चाहिए पर उतना खर्चा जमा करो जितना आवश्यक है उससे अधिक मत जमा करो उसका अर्थ ये है रहते यह लिखे भी रहते हैं कि वो देखो शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त लोग आधा पढ़ते हैं आधा पढ़ते ही नहीं <laughs> इधर वाला आधा हिस्से तो पढ़ते हैं क्या लिखा है शतहस्त समाहर सौ हाथ से कमाओ इतना तो पढ़ते हैं और आगे नहीं बढ़ते आगे भी तो कुछ लिखा है आगे लिखा है हजारों हाथों तक बांटो पहुंचाओ अब ये नहीं पढ़ते तो इसको भी तो पढ़ो ये इसलिए लिखा है कि आप ज्यादा जमा करोगे तो ये पैसा परेशान करेगा इसलिए बांटो जीव। बोलो जी